ईश्वर में रुचि है कि नहीं ईश्वर में तो रुचि नहीं है तो ईश्वर में रुचि नहीं है तो सुनते जाओगे भूलते जाओगे जैसे थोड़ी देर मनुष्य का मन कहीं चला जाता है और फिर पूछे भाई क्या सुना महाराज तो हमारा मन कहीं अन्यत्र चला गया था अन्यत्र मना अभवम नाश्र हमारा मन कहीं और चला गया था आ, मैंने नहीं सुना अन्यत्र मना अभवम नापश्यम हमारा मन कहीं और चला गया था हमने नहीं देखा तो ठीक बात है तो मन जब दूसरी जगह होता है रुचि मनुष्य की दूसरी जगह होती है तब ये अध्यात्म विद्या समझ में नहीं आती इसलिए सबसे पहले रुचि उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है कि उसमें स्वाद आवे तो जब परमात्मा के ज्ञान में जो इच्छा है वो रुचि पूर्वक होती है स्वाद जब उसमें आता है तब उसका नाम भक्ति हो जाता है तो ये भक्ति ही भवसागर के से पार करती है भव बंधन से छुड़ाती है भक्ति को छोड़कर करके दूसरा कोई साधन भवसागर से पार करने वाला नहीं है तथा संशय बंधन हमें विधेद तुमस्यमलोप सिम फिर भी हमारे हृदय में एक संशय का बंधन है संशय का बंधन आना तो उत्तम है जो लोग बिल्कुल जड़ता में सो रहे हैं वो तो कलयुग में हैं। और जिनके मन में थोड़ी संशयराने फुर लगे वो द्वापर में पहुँच गए और जो एक लक्ष्य का निश्चय करके चलने लगते हैं वो त्रेता में पहुँच गए और जिनको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो वो सत्य में चले गए कलिशवती का कहना है कि जो बिल्कुल ईश्वर की ओर से सोया हुआ है जानता ही नहीं ईश्वर क्या परमेश्वर क्या उसका प्रत्यक्ष होना क्या है और पराक होना क्या है जिसको मालूम ही नहीं कि भीतर क्या बाहर क्या जिसको बैल की पूंछ सिंह का कुछ पता ही नहीं है कि किधर पूंछ किधर सिंह होता है तो वो आ, वो बैल को क्या समझे बैल को क्या पहचाने क्या जाने तो पहले मनुष्य के मन में रुचि होनी चाहिए और रुचि होने से जो जिज्ञासा होती है वो जिज्ञासा पत्की जिज्ञासा होती है तो संत पहले तो सोए हुए हैं दुनिया में फिर मन कुलबुलाता है संशय के रूप में फिर कुछ पाने के लिए चलता है और उसको पा लेता है ये चार युग कल जुग, द्वापर श्रेता सतयुग ये चार युग होते हैं। तो हमारे हृदय में संशय आ गया है उस संशय के बंधन को आप दूर कर दीजिए बदंती रामम परमेकमाद्यम निरस्त माया गुण सम्रवाहम भजंती चाहम अप्रमत्ता परम पदम कोई, कोई कहते हैं कि जो एक परम परमेश्वर आदि तत्व है वही राम है उसमें न माया है न माया का गुण है न संसार का प्रवाह है वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ही है और लोग ऐसा समझ करके रात दिन जब तक परमेश्वर सब समय रहने वाला न होगा तब तक सब समय उसका भजन नहीं हो सकता ये मत समझना कि हम अपने मन के बल से आ, हर समय अपने मन को ऐसा रखेंगे कि ईश्वर ही ईश्वर ईश्वर ही ईश्वर ईश्वर ही ईश्वर देखने लगे ये तुम्हारे मन में लगाया हुआ जोर काम देने वाला नहीं है इसको हम लोग समझते हैं तुम्हारे पास कितना जोर है कि तुम हर समय अपने मन में जोर दे करके और उसको परमात्मा के साथ जोड़ोगे जो परमात्मा हर जगह नहीं होगा उसको तुम हर जगह से अपने मन के बल से देखते रहोगे जो परमात्मा हर रूप में नहीं होगा उसको क्या मन से सोचते रहोगे कि हर रूप है हर रूप है हर रूप है तो असलियत यही है कि परमात्मा हर जगह है हर समय है हर रूप में है और मन को जोर नहीं लगाना है एक बार जहा सावधानी से उसको समझ लिया पहचान लिया कि वही है फिर तो चाहे कंगन हो की हार हो की कड़ा हो की कुंडल हो सब सोना है सोने को एक बार पहचान लिया तो पहचान लिया और जो सोने को नहीं पहचानेगा वो तो दूसरी दूसरी शकल देखेगा और मारा जाएगा उसका हमने सुना था कि एक, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम ये काम कर दो बेटा तो हम तुमको मिठाई देंगे तो काम कर दिया बेटे ने काम कर दिया जब मिठाई देने का समय आया तो अब बाप पेड़ा ले आया वो बोला की नहीं पिताजी ये मिठाई नहीं है ये तो पेड़ा है ये हम नहीं लेंगे हमको तो मिठाई दो बर्फी लाया मिठाई तो बर्फी है गुलाब जामुन रसगुल्ला 20 तो मिठाई ले आया शक्कर लाया क्या बोले ये भी शक्कर है मिठाई नहीं है ये मिश्री है मिठाई नहीं है अब वो बाप क्या कर सकता है जब तक उसकी समझ में ये नहीं आवेगा कि एक मिठास नाम की जो धातु है वही पेड़ा में वही बर्फी में वही गुलाब जामुन में वही रसगुल्ले में है तुम्हारी जो रुचि है सो खाओ लेकिन ये मिठास जो है वो एक ही है उसी मिठास को पहचान लेना परमेश्वर को पहचान लेना होता है कि वो सब जगह जहां हम चलें वहां हो जहां देखें वहां हो जो बोले वहां हो जो करें वहां हो तो नारायण एक बार परमेश्वर को पहचान लेने पर फिर मन में जोर लगाकर परमात्मा को देखने की जरूरत नहीं रहती है तो फिर तो रात दिन परमेश्वर का भजन होता है परम पदम जानति सख्व सिद्धा जिंदा रहो तब भी भगवान् जाओ तो भी भगवा इस लोक में भी भगवा परलोक में भी भगवा वदचि परमो पिरा स्वादृत आत्मसम जाना मत परेण संबोधित वेद परात्म तम यदि स्म कुतो विलाप सीता कृतेन कृत परेण जाना नहीं बंजली के न से समो सर्वैरअपी जीव जात ही अत्रोत्तरम कि तत्व में संशय भी दिवाद्यम अब संशय अपना उत्थापन करते हैं कि हमको पूछना क्या है पूछने के लिए भी कहिए नहीं कि कुछ कहो तो उन्हें कुछ क्या कहें पहले बताओ कि कुछ क्या कुछ कहे तो हमको कुछ बता दीजिए हमको कुछ बता दीजिए कुछ बताइए तो सही अरे भाई कुछ क्या हमको तो दुनिया भर की हजार बात मालूम है है ना? पूछने वाले को भी तो कुछ मालूम होना चाहिए कि क्या बताना है तो इसलिए संशय भी साकार रूप से जब आता है तब उसका निवारण होता है और सामान्य संशय का निवारण नहीं होता विशेष संशय का ही निवारण होता है क्योंकि असल में संशय में सामान्यता है ही नहीं तो प्रश्न ये है कि कोई कहते हैं कि रामचंद्र परम तत्व तो, तो है लेकिन वैसे ही हैं जैसे ये जीव परम तत्व है जीव भी परम तत्व राम भी परम तत्व बोले जीव की तरह क्यों कहते हो तो देखो जीव भी अपने स्वरूप को न जान करके अपने आप को भूल गया है और रामचंद्र भी अपने आप को भूल गए उनमें भी अविद्या आ गई, क्योंकि वशिष्ठ जी के समझाने पर तब उनको तत्व ज्ञान समझ में आया वो तो पहले अज्ञानी थे रामचंद्र पहले अज्ञानी थे जब वशिष्ठ जी ने समझाया उन्हें अपने आत्म तत्व का बोध हुआ तो इसलिए रामचंद्र भी वैसे ही थे जैसे सब जीव होते हैं ऐसा क्यों न माना जाए एक प्रश्न ये है और भी अज्ञानी थे इसकी एक पहचान भी है जदिस्म जाना कुतो बिला पहा सीता कृपे नीन कृतः परेण यदि वो अपने आप को जानते थे कि मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परम ब्रह्म परमात्मा हूँ अद्वितीय हूँ मेरे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं जब ये उनको मालूम था तो सीता के लिए उन्होंने बिलाप क्यों किया और जब परम तत्व थे तो सीता के लिए बिलाप क्यों किया और यदि ये बात सिद्ध हो जाती है की वो अपने आप को नहीं जानते है आत्मज्ञान उनको नहीं है तो अज्ञानी की सेवा कौन करेगा वो तो, तो जैसे सारे जीव है वैसे भी हुए अत्रो विदितं अत्रोरंकि संशय वाक्यम गौरी ने प्रश्न किया कि आप बताइए कि इसका उत्तर क्या है ऐसे वचन कहिए जिनसे हमारा सारा संशय मिट जाए ये उस कथा के साथ संबंध रखता है कि एक तो योग वासिष्ठ का बीज इसमें मालूम पड़ता है स्पष्ट कि और किसी के समझाने से रामचंद्र का अज्ञान दूर हुआ वहाँ तो स्पष्ट है कि रामचंद्र भगवान को अज्ञान नहीं हुआ है वो तो वशिष्ठ जी के मुख से तत्व ज्ञान का वर्णन कराने के लिए अज्ञान का अभिनय मात्र करते हैं वहाँ भी वो लीला भी भगवान रामचंद्र की लोकोपकार के लिए लोगों की भलाई के लिए ही है सीता जी के प्रसंग में सीता जी के प्रसंग में कि वो उनके लिए व्याकुल हो जाते हैं तो सती जाती हैं उस समय शंकर जी ने तो देखा की रामचंद्र व्याकुल है तो लौट आए ध्यान करने लगे लेकिन सती जी देखने के लिए गई कि ये अगर ईश्वर होंगे तो दुखी क्यों होंगे तो उन्होंने तो ऐसा शोक का अभिनय किया कि वो और व्याकुल हो गई और उनको देख के वो सीता का बेष धारण करके गई थीं प्रणाम किया उस प्रसंग में एक बड़ी अद्भुत बात यह आई कि सती जी सीता का वेश थोड़ी देर के लिए धारण करके गयी थी एक नाटक किया था उन्होंने इस सती ने थोड़ी देर के लिए सीता का वेश धारण कर कराया परंतु शंकर भगवान ने कहा यही तन सती भेंट अवन तुमने अभिनय में ही सही नाटक में ही सही मेरी माँ का रूप तो धारण कर लिया ना है? तो नाटक में भी यदि पत्नी माँ बन गई माँ बन गई तो शंकर जी कहते हैं अब तो तुम्हारे प्रति हमारे मन में माँ का संस्कार आ गया यही तो नाटक में भी माँ बनी हुई पत्नी पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है तो इतना इतना धर्म आ, धर्म भावना की इतनी प्रबलता मात्री भावना का इतना आदर शंकर जी भगवान ने माँ शंकर भगवान ने मातृभावना का इतना आदर किया तो दोनों में एक प्रश्न तो हुआ उनके स्वरूप ज्ञान के संबंध में और दूसरा प्रश्न हुआ उनके चरित्र के संबंध में श्रीमद् भागवत में राम भगवान के लिए एक ऐसा शब्द आया है की रामचंद्र भगवान की दुनिया उपासना करती है ऐसा नहीं लोग राम की उपासना करते हैं ऐसा नहीं रामचंद्र ही लोगों की उपासना करते हैं ऐसा वहाँ है उपासित लोकाय उपासित लोकाय ये राम का विशेषण है उपासितो लोको जेना जिन्होंने लोगों की उपासना की ये सीता के लिए जो व्याकुल होने का प्रसंग है इसके ऊपर यदि दृष्टि डालें तो हमारे गौरीश्वर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि पत्नी से कितना प्रेम करना चाहिए इसका ये आदर्श और श्रीधर स्वामी आदि कहते हैं श्रीधर स्वामी आदि कहते हैं कि पत्नी से के प्रेम में जो फंस गया उसकी क्या दशा होती है देख ले <laughs> रावण को मालूम पड़ेगा कि अपनी पत्नी के विराह में अत्यंत दुखी हो गए तो अब वो हमारे साथ क्या लड़ाई करेंगे हमारे पास क्या आवेंगे क्या ढूंढेंगे पत्नी का तो हरण हुआ और दुश्मन उधर निर्बल हो गया रावण प्रसन्न हो जाएगा तो एक ऐसी लीला जिसमें सबके हृदय में रावण के हृदय में खुशी होती है कि अब वो हमसे लड़ाई करने नहीं आएंगे वो राजनीतिक दृष्टि से वो भूल करता है अच्छा तो पत्नी से कितना प्रेम करना चाहिए ऐसा प्रेमी लोग समझते हैं तो जो प्रेम में पड़ जाता है वो कैसा फंसता है उसको कैसा रोना पड़ता है ये वैराग्यवान वैराग्यवान लोग समझते हैं और ये भगवान की जो लीला है वो भक्तों के लिए जब वो देखते हैं कि भगवान राम कितने व्याकुल हो रहे हैं तो उनके हृदय में भी व्याकुलता का अवतरण होता है और यदि वो व्याकुलता आ जाए भक्त के हृदय में तो संसार के लिए फिर व्याकुलता नहीं रहेगी उससे वो पार हो जाएगा तो ये प्रश्न श्री पार्वती जी ने महादेव जी से किया धन्यासी भक्ता पर आत्मन जज्ञा तुम इच्छा तव राम तत्व पुराण के श्री महादेव जी ने कहा कि देवी तुम धन्य हो और तुम परमात्मा की सच्ची भक्त हो क्योंकि तुम राम तत्व को जानना चाहती हो के नापी अभिचोदित तो तो हम किसी ने पहले हमें ये रामचरित्र का वर्णन करने के लिए प्रेरणा नहीं दी तो ये बड़ा निगूठ रहस्य है परम रहस्य है मैं तुमको सुनाऊंगा तो स्वयाद भक्तिया परिनोदितो हम वक्षे नमस्कृत रघु राम परात्मा प्रकृत रनादि आनंद एक पुरुषोत्तम ही ये रामचंद्र भगवान जो हैं ये साक्षात पुरुषोत्तम तत्व हैं साक्षात परमात्मा हैं अब ये बात आगे ये राम हृदय का प्रसंग है इसमें सुनाते हैं बस निरातर्गत पश्य नया बूत य साक्षा कु समये स्वात्मा तस्म श्री जो नमेद्रीदक्षिणाम शिक्षा श्री श्री सर्वागमान निखिलजनम पावनी कास्था सर्वात्म दृष्टि मेरा निष्ठा ब्रह्मात्म विद्या दलित समस्तोम विवन्व श्री गुरुानंद तो तिष्ठा दूर्वादस्तु तरुणार्जने वरमिभूषणूषण ंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति भज जानशीशिरी संभूता श्रीरामगताध्यामेय नावन भो श्री महादेव उच्यात्मन यज्ञाच्छा तो राम सुरानी वक्त रहस्यूत श्री महादेव जी पहले रामचरित्र के संबंध में प्रश्न करने वाली पार्वती का अभिनंदन करते हैं कहते हैं कि धन्य हो तुम और परमात्मा की भक्त हो तुम क्योंकि तुम्हारे मन में राम तत्व के ज्ञान की इच्छा उदय उदयगा ज्यादा करके लोग संसार के बारे में जानना चाहते हैं कोई सुने न सुने जानना चाहे न जानना चाहे वो तो अपना संसार संबंधी ज्ञान उगलते ही रहते हैं इसमें राम को जानने की इच्छा होने तो राम के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वे मनुष्य हैं। जैसे सबका पांच भौतिक शरीर होता है वैसे ही पंचभूत का बना हुआ उनका भी ठोल शरीर है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जो राम का आकार है वो भक्त के मन की कल्पना कुछ लोग कहते हैं कि ये माया है, माया का आकार है परंतु वेद वेदांत का जो सिद्धांत है इस संबंध में वो यदि न हो और वो प्रकट न किया जाए तो किसी को इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि राम क्या है राम सबके शरीर के समान पांच भौतिक शरीरधारी हैं मानस कल्पना है आजकल तो ऐतिहासिक लोग भी कहने लगे हैं कि केवल मानसिक कल्पना ही है और जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी मानसिक कल्पना बताते हैं जो कच्चे वेदांती हैं वो माया का आकार बताते हैं तो राम तत्व क्या है वो मूल तत्व जिसमें नाम रूप का आरोप होता है और नाम रूप बदलता है और नाम रूप नहीं रहता है वो मूल तत्व राम तत्व तो क्या है जिसको भक्त लोग राम के रूप में अनुभव करते हैं तो अब तक ये प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा नहीं था और एक निबूठ परम रहस्य है वो पूछा तुमने तो मैं उसका वर्णन करूँगा तुमने बड़ी भक्ति से ये प्रश्न किया तो याद भक्तिया परिलोधित हो रहा रघुतम रघुकुल तिलक भगवान श्री रामचंद्र को नमस्कार करके इस रहस्य का मैं वर्णन करता हूँ राम पर आत्मा प्रकृत रनादि कहा पुरुषोत्तमोही स्व या कृत मिदम नभो वदंतर बहिराग सिकोजा राम साक्षात परमात्मा है जैसे एक देह में बैठा हुआ जीव अपने को मैं बोलता है वैसे समग्र प्रकृति में बैठ करके जो मैं बोलने वाला है प्रकृति का परमा आत्मा वो भी जब प्रकृति भी समय समय पर अलग अलग हुए और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अलग अलग हुए तो उनमें भी सब प्रकृतियों का जो आत्मा है वो परमात्मा राम है और उसकी आदि कहाँ है तो कभी तो कोई संसार की आदि ही नहीं सकती वेदांती लोग जो अनादि शब्द कहते हैं अभी एक विद्वान मिले थे हमको बहुत प्रसिद्ध विद्वान है देश के तो बोले कि जहाँ समझ काम नहीं करती स्वामी जी वहाँ उसको अनादि बोल देते बड़े भारी विद्वान तो तो इसका रहस्य ये है कि यदि कोई सारी दुनिया की उत्पत्ति कब हुई इसका पता लगाने चले तो उसके पहले उसके पहले उसके पहले काल की आदि नहीं मिलेगी अनुभव का विषय नहीं है इसलिए आदि अनुभव का विषय नहीं है इसलिए अनादि बोलते हैं आदि अज्ञात है इसलिए अनादि नहीं बोलता है अनुभव का विषय होना दूसरी चीज है और अज्ञात होना दूसरी फसल तो में सृष्टि की आदि कहाँ है काल के किस हिस्से में सृष्टि पैदा हुई काल के किस हिस्से में सृष्टि का अंत होगा ये पता लगाने का नहीं जहाँ मैं है वही सृष्टि की उत्पत्ति है इदम रूप सृष्टि का आदि क्या है का अहम और जहाँ अहम अहम का उदय है और विलय है वो परमात्मा एक तत्व एक रस अनादि होता है नारायण तो परमात्मा अनादि है और परम प्रेमास्पद आनंद रूप है एक पुरुषोत्तम और एक है पुरुषोत्तम अच्छा एक को भी समझना हो आपको तो यदि दो तीन चार पांच न हो तो आप एक माह ने क्या समझेंगे एक वही है जिसके एक एक दो एक एक तीन और तीन में से दो गया तो एक दो में से एक गया तो एक तो बिना दो और तीन हुए बिना राम सीता के बिना राम सीता लक्ष्मण के राम का एकत्व तो भी तो समझ में नहीं आवेगा तो एक उसको कहते हैं जो सब में भरपूर हो एक अनवेती एकहा व्यतिरिक्च ऐसी इसी एक कहा जो तीन चार से दो से अलग हो उसका नाम एक है तो ये परमेश्वर सारी सृष्टि में दो तीन चार पाँच बनाने वाला है और दो तीन चार पाँच से अलग रहने वाला है और उसके बिना दो तीन चार पाँच कोई रहता ही नहीं इसलिए इसको एक कहते हैं ये उत्तम पुरुष है पुरुषोत्तम है क्षर सृष्टि ये जड़ है जड़ जगत का नाम क्षर सृष्टि है और जीव जगत का नाम अक्षर अच्छा सृष्टि है जड़ जगत से अलग है अतीत है और अक्षर जगत से जीव सृष्टि से भी विलक्षण है वही लक्षण यह है कि जीव सृष्टि में आम आह वहां पृथक पृथक है और उसमें विलक्षणता नहीं है उसका नाम है पुरुषोत्तम स्वय या कृष्ण मिदम हि सृष्टवा नभो वदंतर रामायण के प्रारंभ में एक अध्याय जिसका नाम राम हृदय करते हैं जो लोग राम हृदय का रोज पाठ करते हैं उनको राम तत्व का ज्ञान होता है और कई लोग तो संकट से दुख से छूटने के लिए भी इसका रोज पाठ करते हैं स्वम आय या न दभो वदंतर बही रात पितो जहाया का अर्थ ये नहीं होता है कि भगवान ने कोई छल किया कि कोई कपट किया कि उनके पास कोई माया थी उससे संसार की सृष्टि बनाई मायाकार का ऐसे समझो जैसे आकाश है ये नीलिमा क्या है तो हमारी आंख की अविद्या और आकाश की माया आकाश में नीलिमा क्या है क्योंकि हमारी आंख आकाश को देख नहीं पाती इसलिए आंख की तो अविद्या है जो नीलिमा दिख रही है और ये अनंतता का ये अनंतता का विलास है कि अनंत क्योंकि आंख के भीतर किसी के आता नहीं इसलिए जैसा नहीं है रंग रूप उसमें नहीं है और रंग रूप दिखाई पड़ता है माया माने ईश्वर में रहने वाली कोई शक्ति की ईश्वर का स्वभाव सो नहीं हमारा अंतकरण तो उसको समझ नहीं पाता और वो ऐसा है नहीं कि हमारे अंतकरण में आकर समझा जा सके तो ये जो हमारी अविद्या और उसकी अनंतता है इसी को माया बोलते हैं। उसी से वो दुनिया के रूप में सृष्टि के रूप में मालूम पड़ता है असल में न भौवदित हो जा वही आकाश के समान बाहर है वही आकाश के समान भीतर है बाहर भीतर ये चीजों की दृष्टि दीवार है तो दीवार के बाहर है और दीवार के भीतर है और आकाश में यदि दीवार ही नहीं है तो वहाँ बाहर और भीतर क्या होगा तो बाहर भीतर सब वही है सब से अलग है सबके भीतर रह करके भी वो छिपा रहता है क्योंकि जो सबसे निकट चीज़ होती है वो दिखाई नहीं पड़ती ये नियम है तो अपनी पुतली जिससे सारी दुनिया दिखती है वो अपने को नहीं देखती है परमेश्वर अपनी पुतली की भी पुतली है जग देखन तुम देखन हारे विधि हरिशंभ नावन हारे ये है परमेश्वर सबसे निकट अपनी आत्मा का आत्मा इसलिए हम सारी दुनिया को देखते हैं अपने को नहीं देखते अपने मुंह पर जब टीका अपने ललार का टीका जब फैल जाता है तो दूसरा कोई बताता है या शीसे में देख के मालूम पड़ता है अपने आप मालूम ही नहीं पड़ता तो परमेश्वर क्यों नहीं मालूम पड़ता इसलिए नहीं मालूम पड़ता कि वो इतना अपना है वो इतना अपने पास है वो अपने का भी अपना है चक्षु सच चक्षु आख की आँख है मनसो मन मन का मन है प्राण का प्राण है अपने इतने अधिक पास है कि वो दिखाई नहीं पड़ता है जगंती नित्यम परितो तो भ्रमती सर्वातरस्थो भी निगूठ आत्मा स्वययाकृष्ट मिदम विचष्टे जगन्ति नित्यम परितो तो भ्रमती चुम्बक लोहबद्दी ए तन न जानंती विमूढ़ चित्ता स्वाद्य समृत मान साजे ये जैसे चुंबक के चारों ओर लोहा घूमता है वैसी परमात्मा चुंबक के समान है चुम्बक किसी को घुमाता नहीं है घिस्ता नहीं है कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूम रहे हैं उसी में पैदा हो रहे हैं दिख रहे हैं मिट रहे हैं जैसे चुंबक के पास लोहा जिनका चित्त बिमूड हो गया है बिमूड होने का अर्थ है जिसका मन कहीं छोटी सी चीज में अटक गया है संस्कृत भाषा में मूढ़ो गर्भ गर्भ मूड हो गया मां के पेट में बच्चा है वो मूड हो गया मूड हो गया माने अटक गया भटक गया वैद्य वैध लोग मूढ़ शब्द का प्रयोग भटकने के अर्थ में करते हैं अटकने के अर्थ में करते हैं अटक गया भटक गया तो विमूढ़ चित्ता का अर्थ क्या होता है जिनका मन दुनिया में कहीं अटक गया है कहीं भटक गया उसको छोड़ नहीं सकते हाय हाय हाय इसको कैसे छूटेंगे अब उसको पकड़ के बैठे है तो परमात्मा का दर्शन कहाँ ऐसी होगा तो अपनी अविद्या ऐसी उनका मानस समृद्ध हो गया है अपनी भूल ही अपने मन को ठक देती है और अज्ञान तो है अंतकरण वाले का स्वाजानप्यात्मन शुद्ध बुद्धे स्वारोपयती निरस्त मये संसारमेवासरती वही पुत्रादिशक्ता कर्म वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा में आत्मा में अपने अज्ञान का आरोप करते हैं अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच से आत्मा कभी अज्ञानी होता नहीं मैं जड़ हूं ये अनुभव कभी किसी को होगा ही नहीं। अच्छा मैं मर गया ये अनुभव कभी किसी को नहीं होगा क्योंकि जिसको ये अनुभव होगा कि मैं मर गया वो तो जिंदा ही है अनुभव ही जिंदा है <गे ii> जहाँ अनुभव जिंदा है वहाँ कोई तो कैसे मरा कैसे तो अपनी मृत्यु का अनुभव जैसे किसी को नहीं होता वैसे अपनी जड़ता का अनुभव अनुभव नहीं होता अगर जड़ता का अनुभव होता है तो जड़ता मालूम किसको तो पड़ती है तो ये माया रहित परमात्मा में अपने अज्ञान का लोग आरोप करते हैं जहाँ माया नहीं है वहाँ माया जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ ज्ञान और ये माया ज्ञान के चक्कर में पढ़ के संसार में भटकते रहते हैं और फिर आसक्ति होती है ये मेरा कंकर है ये मेरा पत्थर है कंकड़ चुनी चुन महल बनाया लोग कहें घर मेरा ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रहन बसेरा कौन सी चीज दुनिया में पुत्रादि सकता पुरुकर्म जुकता ये बेटा मेरा है ये बेटी मेरी है ये शरीर मेरा है इसमें आसक्ति हो गई कोई चीज अपना साथ नहीं देती है सब छोड़ती है देखो धन तो पहचानता ही नहीं है कि ये मेरे मालिक है अपनी मोटर एक्सीडेंट कर देती है मालिक के ऊपर चढ़ बैठती है उसको इतनी भी पहचान नहीं है कि मैं अपने मालिक की एक्सीडेंट रुपया पैसा पहचानता ही नहीं कि हमारे मालिक हैं सोना चांदी पहचानता ही नहीं कि ये मेरे मालिक हैं लेकिन ये भूला हुआ तो मनुष्य है कि जो इसको अपना कुछ नहीं समझते कुछ नहीं मानते किसी भी दुकान में जाएं किसी के हाथ में रहें किसी के हो जाएं उनको ये अपना मानता है और पुरुकर्म सकता पुत्राधि सकता पुरुकर्म युक्ता और फिर इसके लिए ये काम करो ये करो ऐसा करो तो धन बना रहेगा ऐसा करो तो मकान बना रहेगा ऐसा करो तो शरीर बना रहेगा ये इस तरह की जानं तीन हृदय स्थितंबई चामीकरम कंठगतम यथाज्ञा जैसे कोई मूर्ख अपने गले में पहने हुए सोने के हार को भूल जाए गले में हार और गाँव में ढूंढ रहा है चामी करम कंठगतम ये सांख्य दर्शन का एक सूत्र ही है कंठ चामी कर्वत सूत्र का इतना ही रूप जैसे कंठ में हार हो कंठ में हार हो और गले की तरफ टाल न हो और घूम आवे घसारा घर ढूंढ मारे हमारा हार क्या हो गया हार क्या हो गया ऐसे ही लोग परमात्मा के बारे में जानते नहीं हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में ही स्थित है एक बार हम अपनी अंतिम में चाकू लगा के बच्चे ऐसी भूल गए और ढूंढ लिया फिर जो पढ़ाने वाले थे उन्होंने सब बच्चों को खड़ा करवाया उनको बेच दिखाया डांटा डपटा इनका चाकू क्या हुआ है? बाद में एक बच्चे नहीं बताया कि हमने देखा है ये अपनी अंटी में लगा रहे हैं तो हमारी अंटी में से चाकू तो जैसे बोलते हैं गोद में बालक शहर में डिढ़ोरा एक दार्शनिक के बारे में तो प्रसिद्ध है कि वो रात को नोट कर लिया करते थे वो ये कलम यहां रखी ये टोपी यहां रखी खड़ी यहां रखी चश्मा यहां रखा स्वयं पलंग पर सो गए ये भी नोट कर लेते एक दिन जब सो के उठे सो के उठे तो दिखा कोट ठीक है मिल गई चश्मा मिल गया छड़ी मिल गई सब चीज मिल गई पर पलंग पर वे खुद नहीं मिले तो कोने में खड़े हो गए कि हाय हाय सब चीज तो नोट की हुई मिल रही है मैं कहा गया उनकी पत्नी ने आके पूछा तुम तो कोने में क्यों खड़े ये बेवकूफी की बात जो होती है उसमें कुछ अक्कल लगाने की जरूरत नहीं होती आदमी अपने मैं को भूल गया और सबके मैं मैं मैं हजारों मैं में करोड़ों मैं में अनगिनत मैं में जो एक मैं बैठा हुआ है सब मैं का मैं जीव के जीव राम गुरु स्वामी तुलसीदास जी ने कहा जीव के जीव राम वो सुख के सुख है वो प्राण प्राण जीव जीव के जीव के वो जीव हैं सब सब अलग अलग जीव हैं और सब जीवों के एक जीव जो है जिसमें सब जीव हैं, सब जीवों का जो मैं है आत्मा है उसका नाम राम है तो हृदय में ही बैठे हैं परमेश्वर उनको तो पहचानते नहीं गोद में बालक शहर में धिधोरा जानते जथा प्रकाशो नतु विद्यते रघ ज्योति स्वभाव परमेश्वरे तथा विशुद्ध विज्ञान घने रघुत्तमे विद्या कथम सरतः परत्मनि जैसे सूरज में अंधकार नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य का स्वभाव ज्योति है इसी प्रकार परमेश्वर जिसका स्वभाव विशुद्ध विज्ञान विज्ञानगण है वो रघुत्तम वो रामचंद्र है और वो परात पर आत्मा है सब तो शरीरों में शरीर अलग अलग इसमें अंतकरण भी अलग अलग है उनके कर्म संस्कार भी अलग अलग पूर्व-उत्तर जन्म भी अलग अलग सब जीव का अहम भी अलग अलग परंतु सब में एक केवल परमात्मा है परत पर है अक्षरा परत पर श्रुति ने कहा सबसे परे है अक्षर और उस अक्षर से भी परे है ये परमात्मा यथा हि क्षणा भ्रमता गृहादिकम विनष्ट दृष्टिव दृश्यते तथा देहेन्द्रिय कर्तरात्मन कृते परेद्य जनो विमुच्य जैसे बालक भ्रम ही गोस्वामी जी ने कहा बालक भ्रम ही न भ्रमही गृहादे कहा ही परस्पर मिथ्या बादे ऐसा लगता है कि घर घूम रहे हैं जब बड़ी जो बड़ी जोर से घुमरी परेता हमारे गांव में उस खेल का नाम है घुमरी परेता हो बच्चे घूमते हैं बड़े जोर से जब घूमने लगते हैं, तब मालूम पड़ता है कि सारा घर गांव देश देहात घूम रहा है चलते हैं रेलगाड़ी पर तो मालूम पड़ता है बगीचे का बगीचा चल रहा है तो ये एक प्रती है जब आंख बड़ी तेजी से चलती है तो घर द्वार सब घूमता हुआ मालूम पड़ता है क्योंकि देखने की शक्ति उस समय नष्ट हो जाते हैं जथा गगन घन पटल निहारी झम पे उभान कहीं अभिचारी निरख ही लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल सचिन कहाँ भाए इस तरह से ये जो देह इंद्रिय इसमें जो कर्ता आत्मा है उसके द्वारा जो काम होता है उसको परे ध्य जनो विमुजती अकर्ता आत्मा में उसका अध्यास करके ये मनुष्य मोहित हो जाता है ना हो न रात्रि सूर्य था भवे प्रकाश रूपा व्यभिचारित क्वचित ज्ञानम तथा ज्ञान मिदम दरऊ रामे कथम स्थास्यति शुद्ध चितने जैसे सूरज में न दिन है न रात सूरज ने कभी देखा ही नहीं कि रात नाम की कोई चीज होती जहाँ वो होता है जहाँ वो देखता है जहाँ उसकी रोशनी फैलती है वहाँ रात तो होती नहीं है और जहाँ रात नहीं होती है वहाँ दिन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रात ही प्रकाश में परिच्छेद उत्पन्न करके दिन का विभाग कर देती है जहाँ अवच्छेदक ही नहीं है अवच्छेदक है रात्रि जहाँ रात्रि काल अवच्छेदक नहीं है वहाँ दिन काल अवच्छेद हो गई कहाँ से इसलिए आ, राम परमात्मा में न, ये सब नहीं है जैसे सूर्य में रात और दिन नहीं है क्योंकि वो हमेशा ही प्रकाश रूप रहते हैं अब यह विचार कभी होता ही नहीं इसी प्रकार परमेश्वर में ज्ञान और अज्ञान का बिल्कुल भेद नहीं होता वो तो शुद्ध चिदघन है तस्मात परमय रघुत्तमे उत्तमय विज्ञान रूपे ही नीत अज्ञान साक्षिण्यरबिंद लोचने मायाश्रयवात नहीं मोह कारणम तस्मा परानंदमय रघुतमय रघुनंदन भगवान श्री रामचंद्र परमानंद स्वरूप हैं विज्ञान स्वरूप हैं ये कहते हैं कि यदि केवल विज्ञान ही विज्ञान हो और आनंद रूप न हो तो उनमें परम प्रियता नहीं होगी और केवल परम प्रिय हों लेकिन अपने से अलग हों तो विज्ञान के विषय होंगे तो ना तो ये विज्ञान के विषय हैं और ना तो ये ये कवि त्याज हैं क्योंकि परमानंद स्वरूप परम प्रेमास्पद हैं इनमें अंधकार का कोई लेश भी नहीं है ये तो अज्ञान के साक्षी हैं जैसे किसी को मालूम पड़े <coughs> इतनी देर तक हमको कुछ नहीं सूझा रात हुई नींद आई सो गए। गये ऐतावंतम कालम अहम सुखम अस्व काल पर्यंत मैं सुख से सोया न किंचितबे दिशम मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा कुछ न मालूम पड़ा ये तुमको कैसे मालूम पड़ता है कोई ऐसा था जो कहता है जो अनुभव करता है कि जागृत से विलक्षण स्वप्न से विलक्षण जागते समय हम जैसे विषयों का ग्रहण करते हैं और स्वप्न के समय में जैसी कल्पनाएं होती हैं, उनसे विलक्षण एक अवस्था आती है और उस समय न जागना होता है न सोना तो वहां तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता तो कुछ नहीं मालूम पड़ता ये किसको मालूम पड़ता है तो वो तो अज्ञान का साक्षी है और वो वही कमल लोचन अरविंद लोचन राम हैं। माया नहीं मोह कारणम ये माया के अभिष्ठान हैं, माया के आश्रय हैं, इसलिए उनमें ये माया का मोह नहीं होता है अब श्री शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं अत्र कथय्यामी रहस्यमति दुर्लभम अब इस संबंध में मैं एक दुर्लभ रहस्य तुमको सुनाता हूँ सीताराम मरुत सोनू संवादम मोक्ष साधनम सीता राम और हनुमान जी का ये संवाद है और ये संसार के बंधन में पड़े हुए जीवों के लिए मोक्ष का मोक्ष का साधन है अच्छा। ये मोक्ष मोक्ष का साधन है असल में जहां बंधन असली होता है वहां मोक्ष का साधन करने की जरूरत पड़ती है और जहां बंधन केवल भ्रम से होता है कि हम बंधे हुए हैं वहां प्रमा से ही मोक्ष हो जाता है प्रमा माने यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान से ही मोक्ष हो जाता है माने अज्ञान से बंधन है तब तो ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा माने जिस समय हम अपने को बंधा हुआ समझते हैं उस समय भी बंधे हुए नहीं हैं और जिस समय खुला हुआ समझते हैं उस समय खुले नहीं हैं वो तो सदा एक रस ही है अज्ञान की दृष्टि से ज्ञान है और ज्ञान अज्ञान का भेद है अगर नासमझी से बंधन है तो वो समझदारी से बिल्कुल मिट जाएगा तो अब मोक्ष का साधन बताते हैं पुरा रामायने रामो रायणे रावण देवंटक ह्वाणेणश्लाघी सपुत्र बलवाहन सीतया सह सुग्रीव समन्विता अयोध्या हनूम प्रमुखरवृता अभिषिक्त पिमृत वशिष्ठादात्म सिंहासने सीन कोटिूर दृष्टवा तदा हनुमतम प्राजलिम समुपस्थित कहते हैं कि देखो एक दुर्लभ रहस्य तुमको सुनाते हैं ये सीता राम और हनुमान जी का संवाद है जब भगवान श्री रामचंद्र ने देव कंटक रावण को मारा रावण कौन है फिर देवताओं के लिए कंटक का स्वरूप है देखो अध्यात्म में पहले ये बात समझ ली जाए तो अध में भी समझी जा सकती है और अधिभूत में भी समझी जा सकती है और उसका ऐसा गुर मालूम हो जाता है ऐसा फार्मूला उसका मालूम पड़ जाता है जहां तीनों में कहीं विरोध हो वहां पकड़ लेंगे कि यहाँ गलती हो गई ये गलत हो गया ये हमारी अध्यात्म में जो इंद्रिय हैं आंख है कान है नाक है, है नाक ये सब देवता है देवता कैसे हैं? ये ही जो चीज हमको वैसे नहीं मालूम पड़ती है उसको मालूम कराती है दिव्यन्ती प्रकाशयंती ये शब्द को स्पर्श को रूप को रस को गंध को प्रकाशित करती हैं। ये देवता का काम है उधर सूर्य रूप प्रकाश